ओम, सहनो भुनक्तु, सह नब नोभुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्षा वह अच्छा, पहले आपके परिणाम तो मैं दे देता हूं हाँ संचिकाएं राजेश जी आपने जो लिखा है उसको और थोड़ा सा आप समझ करके लिखेंगे तो और अधिक पुरुषार्थ कर सकते हैं बत्तीस अंकाए हैं आपके 100 में से नमस्ते सुषमा जी तो नहीं है 100 में से अड़तीस अंकाए हैं रामदयाल जी ने मेहनत नहीं किया पुरुषार्थ नहीं किया अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो अधिक अंक ला सकते हैं तैतालीस अंकाए 100 में से तो तो तो तो तो तो हाँ जी नहीं उन्होंने लिखा ही नहीं थे इसमें क्या कर सकते आचार्य संतोष जी पेन का पेन है को? लाल है क्या लाल है लाल तो लाल तो सौ में से अट्ठावन अंक लाए और आप मेहनत कर सकते हैं आ, दीपा जी आपने तो बहुत मेहनत अच्छा किया है और थोड़ा मेहनत करेंगे तो बहुत आप अच्छा कर सकते हैं सौ में से सड़सठ सड़ अंक लाए कश्यप जी आपने ब्रह्म मुनि जी के अनुसार आप अगर और, और मेहनत करते हैं तो आप और ला सकते हैं आपने जानबूझ के नहीं किया लगता है उनहत्तर अंक आया है सौ में से प्रभुलाल जी आप और मेहनत कर सकते हैं छिहत्तर अंक आए सौ में से सुकामा जी 80 अंक लाए आप सौ में से रविशंकर जी 87 अंक लाए वेदनिष्ठ जी अठासी अंक लाइन हाँ आचार्य जी आई इधर शब्दी आप अपनी उत्तर संचिका इन दोनों को दिखाना रविशंकर जी को और वेदनिष्ठ जी को और उनकी संचिकाएं भी आप देख लेना हाँ जी पिछले प्रसंग में किसी को कुछ पूछना है पृष्ठ संख्या तेईस सूत्र संख्या तेईस हां जी पंक्ति तीसरी पंक्ति हा जी हा जी हा जी अथवा कर्मना संयोगात अभा कर्मना आकाशे संयोगात कर्म का आकाश में संयोग होने से इसका फोन वाला भाग आपने बंद नहीं किया होगा कर्म का आकाश में संयोग होने से अर्थात सम्यक योगात अच्छी प्रकार से योग होने से समवायात उसमें समवेत होने से आकाश में सम आ, आकाश में विद्यमान होने से विद्यमान हाँ कारण ले सकते हैं आकाश में संयोग है आकाश कारण है आकाश कर्म का कारण बन रहा है निमित्त कारण बन रहा है बिना आकाश के कर्म नहीं हो सकता है ऐसा यदि कर्म आप करना चाहते हैं क्रिया आप में हो रही है तो बिना आकाश के नहीं हो सकती है ऐसा कारण स्पष्ट हो गए हाँ जी और आज बोलिएगा इसका जो हैं शुत्र है। तो, है। तो आप तीनों का मिला हुआ स्वरूप ले लीजिएगा वहाँ पर अलग अलग अर्थ मत लीजिएगा एक ही अर्थ ले लीजिएगा की संयोग अभाव कर्म न संयोग से कर्म का अभाव होता है बस ये तो, तो किसका है जी हाँ जिस तो हाँ करना चाहते हैं हाँ। वो ऐसा करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं है संयोग हाँ अथा किसका संयोग जो निष्क्रमण द्रव्य है उसका जो भिन्ना आकाश के साथ जो संयोग है उस संयोग से कर्म का कौन सा कर्म निष्क्रमण कर्म का आकाश में निरंतरता का अभाव है, है मतलब आप ये कहना चाहते हैं निष्क्रमण और प्रवेशन रूपी कर्म का आकाश के साथ संयोग होने से आ, कर्म का अभाव होता है नहीं। तो का है, हर हो रहा हो, ऐसा नहीं है संयोग मतलब कर्म का संयोग है कि कर्म संय वो हो साथ संय। ये तो है ही क्योंकि कर्म जब उत्पन्न होता है तभी ही संयोग और विभाग होता है जब कर्म नहीं होता है तो तब कुछ नहीं होता है निरंतरता का भाव तब होगा ना जब निरंतर कर्म हो रहा हो तो कर्म तो निरंतर तो होता नहीं है अच्छा निरंतर होना चाहिए लेकिन हो नहीं सकता संयोग होते ही समाप्त हो जाएगा ठीक है ना उसको बनाए रखने के लिए या तो वेग संस्कार को ले आओ और वेग संस्कार जब तक रहेगा तब तक कर्म होता रहेगा जब वो वेग संस्कार नहीं है तो कर्म भी नहीं होगा निरंतर कर्म नहीं हो सकता है ना तो हाँ तो वो वो कोई बात नहीं उसको आप स्पष्टीकरण समझ सकते हैं बस यहाँ यही कहें सूत्र तो स्पष्ट सीधा सीधा ये कहता है संयोग होने से कर्म का अभाव होता है कोई बात नहीं वो भी अर्थ ले सकते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ ये तो पूरा भाष्य बोल रहे हैं ठीक है उसमें कोई बात नहीं हो। तो पूरा भाष्य ऐसा ही है केवल एक वाक्य में सूत्रार्थ आप बताए एक, एक वाक्य में आप सूत्रार्थ को आपको बताना तो हाँ वो, वो ही होगा तो क्या है तो हाँ हाँ वो तो भाष्य हो गए फिर <laughs> वो तो भाष्य हो गए हाँ जी और किसी को आगे बढ़े हम सूत्र संख्या 25 तस्मात इसलिए इसलिए किस लिए कारण गुणपूर्वक ही कार्य गुण होते हैं कार्यों में जो गुण आते हैं वो कारण पूर्वक होंगे कारण में नहीं होंगे तो कार्य में वो नहीं आएंगे तस्मात इसलिए बोलिएगा कार्यांतर कार्यावाच शब्द स्पर्शवताम अगुण कहते हैं कार्यांतर, अप्र प्रादुर्भावाच शब्द है स्पर्शवताम अगुण पृथ्वी अप तेजो वायुना न गुण शब्द शब्द जो है किसका गुण है शब्द गुण को लेकर के परीक्षा चल रही है शब्द किसका गुण माना जाए तो कहते हैं पृथ्वी का नहीं हो सकता अप पानी का नहीं हो सकता तेज अग्नि का और वायु वायु का इनका ये गुण नहीं है क्यों नहीं है यत कार्यांतर अप्रादुर्भाव च पृथिव्या कार्य पार्थिव पृथ्वी का जो कार्य है वो पार्थिव कार्य है यानी पृथ्वी से बना हुआ कार्य है अपाम कार्यम आप्यम और जल का जो कार्य है वो आप्य कहलाता है जलीय कार्य तेजसा कार्यम तेजसम और अग्नि का जो कार्य है वो तेजस पदार्थ है वायु कार्यम वायव्यम और वायु का जो कार्य है वो वायवीय कार्य है तो पृथिव्या कार्यम पृथ्वी का कार्य जो है वो पार्थिव कहलाता है जैसे घड़ा ठीक है जी ये पार्थिव है पृथ्वी तत्व से मिट्टी को लेकर के घड़ा बना ये पार्थिव है अपाम कार्यम आप्यम जल का कार्य जैसे बर्फ है ठीक है जी और फिर कहा तेजसा कार्यम अग्नि का जो कार्य है तेजसम सूर्य है वायो कार्यम वायु का कार्य अलग अलग वायु गैसेस हैं अथवा वायु के कार्य आप ये भी ले सकते प्राण अपान व्यान उदान इस तरह के ये इन चार इन चार पदार्थों के कार्य एक पार्थिव आप्य तेजसवायव्येभ्य कार्येभ्यो विन्नानी कार्याण कार्याण और एक यानी पार्थिव आप्य तेजस और वायव्य इन चारों पदार्थों से भिन्न कार्य विन्नानी कार्याण इनसे भिन्न जो है वो कार्याणी वो अलग कार्य है वो कौन से हो सकते हैं यानी पृथ्वी आदि नाम मिश्रणात उद्भूतानी कार्याणी इन चार पदार्थों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए वे कार्य हैं जैसे मान लीजिए मैं हलवा बना दू ठीक है ना अब हलवा बनाया तो वो इन चारों का सम्मिश्रण है वहां पर ऐसा मान लीजिए अग्नि अग्नि का भी संयोग है वहां पर जल का भी संयोग है वहां पर और सूजी आटा जो भी है उसका भी वहां पर मिला हुआ है इस प्रकार से ये इनको मिला करके ये पदार्थ बन जाएगा हलवा और कुछ भी जो भी अलग अलग पदार्थ हम बना सकते हैं हाँ जी उसका पक जाना पाकज गुण आ गए ना उसमें वो अग्नि के कारण से आया मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि उसमें अग्नि क्या दिख रही है अग्नि क्या है यही पूछना चाहते हैं ना तो अग्नि का धर्म उसमें आ आगे ना पाकजगुन आ गए उसमें कारण कारण तो तो हम्म हाँ जी संयोग तो, तो, नहीं। तो रहता है तो है तेजस तो हाँ तो इसी रूप में मान लेंगे और ऐसा कोई आपको नहीं दिखेगा कोई पदार्थ ऐसा कोई नहीं दिखे इसी इसी इसी रूप रूप रूप में में में सही होगा का सम्मिश्रण है वो वो ये ये जो कहना कहना चाहते चाहते हैं हैं तो इसी को कार्यांतरानी बोला है उन्होंने पृथ्वी प्रित, आदिना मिश्रण उद्भूता अपि शब्दस्य अप्रादुर्भाव से प्रादुर्भाव तेषुअपी उन पदार्थों में भी शब्द का अप्रादुर्भाव होने से यानी उनमें भी शब्द दिखाई ना देने से तथा चकारात चकार से पृथ्वी आदि नाम पृथक पृथक यानी सजाती यानी चकार से पृथ्वी आदि नाम पृथक पृथक यानी सजाती यानी कार्याणी पृथक पृथक केवल पृथ्वी तत्व से कोई पदार्थ बना हो केवल का मतलब है भूमि से जैसे मिट्टी से कोई पदार्थ बन गया हो ऐसे ही जल से कोई ऐसा बन गया हो अग्नि से कोई ऐसा बन गया हो वायु से कोई ऐसा बन गया हो ऐसे पृथक पृथक वायु यानी तेजु च अप्रादुर्भाव उनमें भी ना होने से यदि शब्द स्पर्शवता पृथ्वी अप तेजो गुनास्यात यदि ये, ये जो शब्द स्पर्श वाले ये चार पदार्थ हैं इन चार पदार्थों तो का गुण होता तेषु तेजा कार्यशु कार्यात प्रादुर्भवेत उनमें या उनसे बने हुए उनके द्वारा मिले हुए पदार्थों में प्रादुर्भवेत शब्द उत्पन्न होना चाहिए उसमें दिखाई देना चाहिए क्यों कारणगुणपूर्वक का गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टि नियम कार्यों में गुण होते होते हैं इस नियम से न च प्रादुर्भवती तस्मात्पर्शवता पृथ्वी अप तेजो गुणा शब्द परंतु ऐसा वो शब्द तो उनमें उत्पन्न होता नहीं है इस कारण से स्पर्श वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु इन पदार्थों का गुण नहीं है शंकर मिश्रादी भी सूत्र ना सम्यक व्याख्यातम शंकर मिश्रादी व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक प्रकार से नहीं की है ठीक है सूत्रार्थ कार्यांतर भा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के कार्यों के और उनसे उनके सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला शब्द गुण नहीं है ठीक है पुनः और भी कहना चाहते हैं शब्द को लेकर के बोलिएगा परत्र समवायात प्रत्यक्ष न आत्मगुणो न मनोगुण सूत्र कहता है परत्र समवायात अन्यत्र समवेत होने से यानी शब्द इनमें नहीं है यानी आत्मा में और मन में शब्द समवेत नहीं है परत्र समवायात दूसरे में समवेत होने से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से भी यह सिद्ध होता है कि शब्द ना आत्मा का गुण है और ना मन का गुण है शब्दों ना ही आत्मनो गुण शब्द आत्मा का गुण नहीं है यत क्योंकि आत्मनो भिन्ने है समवे तत्वात शब्दस्या। क्योंकि आत्मा से भिन्न पदार्थ में शब्द विद्यमान रहता है यदि ही आत्मनि समवेयात यदि आत्मा में शब्द रहे आत्मा में शब्द रहता ऐसा माने तो बधिरोपी शब्द श्रुणियात बधिर व्यक्ति भी शब्द को सुन लेना चाहिए अगर आत्मा में है आत्मा का गुण है तो उसको भी पता रहना चाहिए अच्छा और एक बात है जब आदमी ये कहता मैं सुखी हूं तो उसमें सुख समवेत रहता है तभी सुखी हूं बोलता है मैं सुखी हूं जब उसमें दुख समवेत रहता है तो वो बोलता है मैं दुखी हूं तो सुखी दुखी अहम इति मैं तो सुखी हूं मैं दुखी हूं ऐसा बोलता है आत्मा अगर शब्द आत्मा में रहता है तो वो ये बोलना चाहिए उसको शब्दी इति अपि, मैं शब्दी हूं मैं शब्दवान हूं जैसे मैं दुखी हूं तो मैं शब्द वाला हूं ऐसा आत्मा को बोलना चाहिए कभी नहीं बोलता तो शब्दी इति अपि, खलु अनुभवेत, ऐसा वो अनुभव करे मैं शब्दी हूं यानी शब्दवान हूं ऐसा वो अनुभव करना चाहिए आत्मा को लेकिन वो कभी ऐसा अनुभव नहीं करता तथा न मनोगुणा न मनसोगुना शब्द शब्द मन का भी गुण नहीं है ये तो ही क्योंकि बाह्यकरण न श्रोतेंद्रियना ग्राह्यत्व करण श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है यदि बाह्य श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण नहीं होता तो अंदर ही अंदर उसको पता लगता मन को जैसे मन को पता लगता है वैसे अंदर पता लगना चाहिए हमें शब्द सुन रहा हूं पर ऐसा तो है नहीं बाह्य श्रोतेंद्रीय से गृहित होता है यह प्रत्यक्ष है मनस तो मन तो अंतकरण है तस्मात न तस्य गुण है शब्द इसलिए उसका गुण नहीं है शब्द हाँ जी हम्म हाँ जी आत्मा का गुण नहीं है क्यों नहीं है परत्र समवायात आत्मा से भिन्न पदार्थ में समवेत होने से आत्मा से भिन्न पदार्थ में रहता है इसलिए आत्मा का नहीं हो सकता किस में रहता है वो नहीं बताया जा रहा है लेकिन इतना बताया जा रहा है कि आत्मा से भिन्न पदार्थ में रहता है अभी तो उसी को तो सिद्ध करना है पर आत्मा में तो नहीं है कम से कम और ना मनोगुना मन का भी नहीं है क्यों नहीं है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वो मन का गुण नहीं है मन का गुण होता तो अप, अपने आप अप अंदर से उसकी अनुभूति होती है लेकिन ये तो बाहर से सुनने पर अनुभव होता है शब्द श्रोतेंद्रीय से प्रत्यक्षम ग्रहण कर रहे हैं शब्द को इसलिए मन का गुण नहीं हो सकता ये प्रत्यक्ष है हाँ जी हाँ जी मुझे आत्मा का कौन हम्मी हाँ जी होना चाहिए। तो ज्ञानी है बिल्कुल क्यों नहीं है क्यों आप बताओ ज्ञानी का मतलब कौन सा ज्ञानी कहना चाहते हैं मतलब जैसे आप ज्ञानी वैसा ऐसा नहीं है ज्ञानी का मतलब है वो अनुभव करता मैं हूं ज्ञान है उसको अहम अस्मी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अहम अस्मी की अनुभूति नहीं करता उसको ज्ञान है यही आत्मा का ज्ञान है कि मूर्ख ये अनुभव नहीं करता कि मैं हूं हाजी इतना, इतना, इतना ही ज्ञान आत्मा का और कितना है ज्ञानी <laughs> मतलब अहम अस्मी इतना ही नहीं है मतलब वो कहता मैं हूं मैं इच्छा वाला हूँ मैं प्रयत्न वाला हूं मैं सुख वाला हूँ मैं दुखी वाला हूँ हाँ जी नहीं नहीं आप नहीं भी पढ़ो तो पता लगता है व्यक्ति को <laughs> आप मूर्ख से मूर्ख आदमी से चो मुझमें इच्छा है वो समझता है अपनी इच्छा को समझता है अपने प्रयत्नों को समझता है अपने सुख को अपने दुख को इन सबको समझता है ऐसा नहीं है। उसका यह स्वभाव है अपने स्वभाव को थोड़ा बुला सकता है कोई व्यक्ति हां मैं कैसे कैसे इच्छा रखने वाला हूं ये उसको नहीं पता क्योंकि वो नैमित्तिक है स्वाभाविक ज्ञान तो उसके पास है स्वाभाविक ज्ञान सबके पास एक जैसा है हर कोई आत्मा में इच्छा वाला हूं यह अनुभव करता है मुझ में इच्छा है अनुभव करता नहीं करता मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये अनुभव करता मुझमें इच्छा है मैं इसको पत्थर मारूं ये इच्छा है ठीक <laughs> है ना यानी इच्छा है केवल इतनी वो समझता है पत्थर मारू ना मारू वो तो नैमित को गया लेकिन मुझ में इच्छा है ये तो हर आत्मा जानता है स्पष्ट हो रहा है कश्यप जी हां इसलिए ये कहना चाहते हैं आत्मा का गुण अगर होता शब्द तो वो जैसे इच्छा आदि अपने गुणों को अनुभव करता ऐसे शब्द को भी अनुभव करता पर नहीं कर सकता इसलिए उसका गुण नहीं ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ शब्द अन्य पदार्थ में समवेत होने से शब्द अन्य पदार्थ में समवेत होने से आत्मा का गुण नहीं है नहीं अलग अलग अर्थ लिखवा रहा हूं शब्द अन्य पदार्थ में समवेत होने से आत्मा का गुण नहीं है और और प्रत्यक्ष श्रोत्रेंद्री से शब्द का ग्रहण होने से और प्रत्यक्ष श्रोत्रेंद्रीय से शब्द का ग्रहण होने से मन का गुण भी नहीं है मन का गुण भी नहीं है सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए अगला सूत्र देखिएगा बोलिएगा परिशेषात लिंगम, लिंगम। आकाशस् नौ प्रकार के द्रव्य बताएं, ठीक है ना तो पांच द्रव्य तो ये है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और आत्मा और मन कितने हो गए सात बाकी दो काल और दिशा काल दिशा का तो प्रसंग नहीं है काल और दिशा का तो प्रसंग नहीं है वो व्यवहारिक द्रव्य है और पंचमा भूतों में ये बात आ सकती है कि शब्द इसका गुण है या इसका गुण है या इसका गुण है इसका गुण चार द्रव्यों का गुण तो नहीं हो सकता उसका तो निषेध कर दिया फिर शंका हो सकती तो आत्मा का हो सकता है क्योंकि इन सबको अनुभव करने वाला तो आत्मा है तो हो सकता आत्मा का हो मन का भी हो सकता है ना मन का सिद्ध हुआ है ना आत्मा का सिद्ध हुआ है ना उन चार पदार्थों का सिद्ध हुआ है और बचा कौन है आकाश तो परिशेष न्याय से आकाश का ही शब्द गुना यह सिद्ध होता है जी? हाँ जी शब्द नहीं मान सकते क्योंकि अन्य प्रमाण भी तो देखेंगे ना अशब्दम ईश्वर को अशब्द कहा है हाँ जी ले सकते हैं मैं मैं मना मैं जब समझता हूँ वो जो पूछना चाहते हैं ना वो वो बाद में ये कहेंगे आ, या तो आत्मा से कहते आत्मा को लेंगे अगर ऐसा माने तो अब निषेध नहीं कर सकते तो स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है परमात्मा परमात्मा में अगर कोई मान ले तो नहीं मान सकते और भी शब्द प्रमाण बहुत है अशब्दम कहा उसको अरूपम अस्पर्शम ऐसा बहुत सारे गुणों यानी पांचों प्रसिद्ध गुण है उनको तो निषेध कर ही दिया अरूपम कहा अरसम कहा अगंधम कहा अस्पर्शम कहा अशब्दम कहा इसलिए आत्मा का गुण शब्द हो ही नहीं सकता वैसे आपकी बात भी ठीक है या आत्मा शब्द से दोनों का ग्रहण है तो जब आत्मा का मना किया तो परमात्मा का अपने आप मना हो ही जाएगा फिर भी कोई माने कि नहीं जी आत्मा से थोड़ा परमात्मा को अलग रख करके देखते हैं हो सकता वो तो सर्वगुण संपन्न है परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है इसका मतलब हो सकता है परमात्मा का वो शब्द अगर ऐसा कोई कहे तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं हाँ जी तो परिशेषात परिशेष न्यायात परिशेष न्याय से परिशेष न्याय तो आपने जाना ही है आ? अनुमान जो है आ, तीन प्रकार का होता है पूर्ववत शेषवत और दृष्ट, तो उसमें परिशेष है तो परिशेष न्यायात आकाशस्य गुणः से इति सिद्धम् परिशेष न्याय से शब्द आकाश का गुण हो, होता है यह सिद्ध होता है परिशेष दिक्कालो न गृहे थे जी का यह तर्क है यहां पर कि परिशेष शब्द से दिशा और काल को गृहित नहीं किया जाता था इंद्रिय ग्राह्यवाद शब्द के इंद्रिय ग्राह्य होने से क्योंकि शब्द जो है इंद्रिय से गृहित तो होता है श्रोत इंद्रिय से गृहित तो होता है इंद्रिया ने ही पृथक भूत प्रकृति नि उनका हेतु यह है इंद्रिया जो है पृथक पृथक भूत प्रकृति नी इंद्रिया जो है भूतों से उत्पन्न हुई हैं न्याय दर्शन में स्पष्ट किया तथा आकाशो ही भूतेशु परिशिष्यते वहाँ बूतों में तो चार बूतों का तो निषेध किया ही है तो अवशेष पर, परिशिष्ट न्याय से वह केवल आकाश बचता है इसलिए आकाश का होना चाहिए परिशेष न्याय से ये कहना चाहते हैं आकाश परिशेषात आकाश परिशेषात कतम सूत्रकारेण गृहीता दिख अपितु परिशिष्यते तो प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है आकाश परिशेष से कैसे सूत्रकार ने ग्रहण किया है क्योंकि दिशा और काल भी तो अवशिष्ट है बचे हुए हैं नौद्रव्यो में इत्यत्र ऐसा मान करके कालो कर के कालोधिक इति काल जो है और दिशा है ये आकाशी ही है ऐसा चंद्रकांत भाष्यकार में समाधान किया चंद्रकांत भाष्य समाधानम ये चंद्रकांत भाष्य को उद्धत कर रहे हैं यहाँ पर मतलब वो ये कहना चाहते हैं आकाश तो आकाश को परिशेष न्याय से सूत्रकार ने कैसे ग्रहण किया इसका समाधान करते हुए वो कहते हैं दिक्क कालो अपी तो परिशिष्य थे दिशा और काल भी तो बचे हुए हैं आपने चार द्रव्यों को बता दिया और आत्मा और मन को भी बता दिया लेकिन दिशा और काल की तो चर्चा की नहीं है तो ये भी तो बचे हुए हैं केवल आकाश को ही से क्यों ले रहे हैं सूत्रकार? तो उसका समाधान वो करते हैं चंद्रकांत बाश, चंद्रकांत इत्यत्र कालो काल और दिशा जो है वो आकाश ही है ऐसा वो अर्थ करते हैं जबकि वो गलत है अगर काल और दिशा आकाशी होता तो फिर नौ द्रव्य थोड़ा मानते वो तो सात द्रव्य मानते हैं सूत्रकार स्पष्ट रूप से नौ द्रव्यों को स्वीकार किया ऐसा जो समाधान इन्होंने किया है वो न युक्तम वो उचित समाधान नहीं किया चंद्रकांत ने तयोर द्रव्य नाम न पृथक क्योंकि वो दोनों द्रव्य के नाम से उनकी स्वतंत्र सत्ता विद्यमान होने से आत्मनसो गुण विचारण गुण विचारण से अवसरस्तु श्रोतृत्व श्रावण संबंधा आसीत वो कहना चाहते हैं आत्म मनसोह गुण विचारणस्य फिर आत्मा और मन का गुण ये हो सकता है इसका क्यों विचार किया है अगर परिशेष से आप की सीधा सीधा आकाश को ग्रहण करते हैं फिर बीच में आत्मा और मन को क्यों ग्रहण किया आपने उसको भी छोड़ देते तो भाष्यकार एक समाधान करना चाहते हैं इसलिए आत्मा और मन को यहां पर ग्रहण किया है एक तो श्रोतृत्व और एक श्रावणत्व का संबंध है वहां पर एक तो वो श्रोता है सुनने वाला है आत्मा सुनने वाला होने के नाते किसी को शंका हो सकती है हो सकता है आत्मा ही होगी आत्मा का ही गुण होगा क्योंकि ये शब्द को सुनने वाला है तो हो सकता है इसी का गुण होगा ऐसा मान करके प्रश्न आ सकता है और श्रावणत्व वो, वो सुनाने वाला है मन मन भी सुनाता है तो सुनाने वाला होने से मन का भी हो सकता है और सुनने वाला होने से इसका भी हो सकता है इस बात को ध्यान में रख करके इनका ग्रहण किया है ऐसा भाष्यकार का तर्क है राजेश जी क्या बात हो गई आप जाकर के मुंह आदि धोकर के आइए ऐसा पाठ से पहले आराम से विश्राम करके आना चाहिए स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ पंचभूतों में पंचभूतों में आकाश बचा हुआ होने से पंचभूतों में आकाश बचा हुआ होने से शब्द आकाश का लिंग है या शब्द आकाश का गुण है ऐसा सिद्ध होता है हा जी कैसे कैसे हाँ तो कोई बात नहीं उसमें क्या दिक्कत है क्योंकि जो दिखता नहीं है तब तो उसके लिए सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई तो उपाय अपनाना पड़ेगा ना जो दिखता नहीं है उसके लिए कोई ना कोई एक उपाय अपनाते हैं तो एक ये उपाय अपना है अनुमान को अपनाया है अनुमान के माध्यम से इसको सिद्ध कर रहे हैं हाजी तो दिखता है ठीक है योगी के लिए थोड़ा सिद्ध किया जा रही है उनको क्यों कहेंगे जी इसलिए वो दिखते हैं क्योंकि कार्य पदार्थों के माध्यम से वो उनको समझना सरल है आसान है पृथ्वी जल अग्नि इनको कार्य पदार्थों के माध्यम से समझना आसान है सरल है अब मिट्टी को समझना है मिट्टी मैंने मिट्टी को मैंने नहीं देखा मान लीजिएगा अब मिट्टी को समझना है तो उसको बताएंगे देखो भाई ये गढ़ा जो है ना जिससे बना है ना उसी को मिट्टी कहते हैं तो ठीक है इस पृथ्वी से उस परमाणु रूपी पृथ्वी को समझ लेंगे उसमें क्या दिक्कत है पर शब्द आकाश को इस तरह कोई ऐसा है ही नहीं है ना जिससे की उसको समझ सके इसलिए इसी परिशेष न्याय से तो सिद्ध कर रहे हैं उसको भाई शब्द शब्द तो सुनाई दे रहा है अब शब्द सुनाई दे रहा है तो शब्द का आश्रय द्रव्य कोई तो होना चाहिए तो इसी परिशेष न्याय से आकाश को भी सिद्ध कर रहे हैं वहां उस प्रसंग में न्याय दर्शन में ठीक है आगे चलें तस्या उस आकाश के संबंध में अगला सूत्र बोलिएगा द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते आकाश को द्रव्य के रूप में और उसके नित्यत्व के रूप में वायु के समान समझना चाहिए आकाशस्य से द्रव्यव च वायुना तुल्यम व्याख्यात वेदितव्यम आकाश का द्रव्यत्व और उसका नित्यत्व वायु के समान व्याख्या की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए या वायु के समान समझ लेना चाहिए वायु वायोद्रव्यम यथा खलु अद्रव्यवत्व अन्य द्रव्य मिश्रणराहित्यवल तथा क्रियावत्व क्रियावत्वुवाभ्या तथा आकाशस्य से अभी कहते हैं वायु और द्रव्यत्व वायु का जो द्रव्यत्व है यथा जिस प्रकार से वहाँ प्रसिद्ध करके आए थे खलु निश्चित रूप से अद्रव्यवत्व वो अद्रव्यवत्व के रूप में स्वीकार किया था यानी वायु का कोई समवायी कारण नहीं है जैसे वो अद्रव्यवान है ऐसे आकाश भी अद्रव्यवान है अन्य द्रव्य मिश्रण रायित्येना अर्थात दूसरे द्रव्यों के मिश्रण से वो आकाश नहीं बना है केवलत्व न केवल आकाश है जैसे वायु है तथा और क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम उसके क्रियावत्व को और गुणवत्व को भी वहाँ पर जिस प्रकार समझाया गया है तथा आकाश आकाशस्य भी उसी प्रकार आकाश को भी समझाया है आकाश का क्रियावत्व और उसका गुणत्व क्रियावत्व का मतलब क्रिया का आधार स्वतः स्वयं में कोई क्रिया नहीं हो रही है पर क्रिया का आधार है उसके क्रियावत्तु का मतलब है आकाश क्रिया को धारण कर रहा है ऐसा यानी आकाश में क्रिया हो रही इस रूप में और उसका गुणत्व शब्द है तथा आकश, आकाश आकाशस्या उसी प्रकार आकाश का भी मान लेना चाहिए द्रव्यत्व उसका जो द्रव्यत्व है वो अद्रव्य के रूप में और अन्य द्रव्य मिश्रण रायित अन्य द्रव्य के मिश्रण से रहित है केवलत्व न केवल आकाश है तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम उसी प्रकार क्रियावत्व और गुणवत्व भी है तत्र निष्क्रमण प्रवेशन क्रियाया निमित्तवात्त उसका जो क्रियावत्व है वो किस रूप में है निष्क्रमण और प्रवेशन निकलना और प्रवेश होना रूपी क्रिया के निमित्त होने के कारण से त्रियावत्व वर्तते शब्दगुणेन गुणवत्व वर्तते और शब्द गुण से उसका सिद्ध होता है तस्य वायुः सिम अद्रव्यत्वेन द्रव्य अनाश्रयित्वेन अस्तिति अस्ती जब उसका द्रव्यत्व सिद्ध हो ही गया है तो तस्य तत्व उस आकाश का नित्य भी वायु के समान अद्रव्य के रूप में अद्रव्य द्रव्य द्रव्यत्व के रूप में द्रव्य है अर्थात द्रव्य अनाश्रयित्व न अन्य द्रव्य के आश्रय से रहित केवल वो द्रव्य है यानी उसका कोई संवाय कारण नहीं है इस रूप में वो द्रव्य है और जिसका संवाय कारण कोई होता नहीं है वो नित्य होता है इस रूप में उसका नित्यत्व है स्पष्ट हो रहा है अगर आकाश का कोई समवाय कारण होता तो फिर आकाश जो है अनित्य सिद्ध होता आकाश का कोई समवाय कारण नहीं है इसलिए वो नित्य है ये कहना चाहते जैसे वायु के लिए कहा ऐसे ही पृथ्वी भी नित्य है वायु भी जल भी नित्य है ऐसे पांचों भूत नित्य हैं, वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार आचार्य जी यहां इनको नित्य मानकर के चल रहे हैं। आधार मानकर के हाँ जी यानी इस पंचमा भूतों को आधार बनाकर कि उसके आगे की सृष्टि की संरचना को बता रहे हैं इनको कारण मानकर के चल रहे हैं। इस रूप में नित्य है सूत्रार्थ आकाश का द्रव्यत्व आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए अगला सूत्र तत्व भावन छोटा सा सूत्र है तत्व भावन तत्स्व केवल वर्त वर्तते उस आकाश का जो स्वरूप है वो केवलत्व है एकत्व है यानी आकाश एक है कैसे भावना भाव के अनुसार भाव सत्ता सत्तया तुल्य व्याख्या वेदितव्यम् सत्ता के समान समझना चाहिए सत्ता भाव एक ही होता है जैसे सत्ता एक है भाव एक है उसी प्रकार आकाश भी एक है ऐसे समझना चाहिए हाजी क्या नहीं नहीं भाव भाव भाव तो एक ही बताए ना वहां पर भाव एक ही होता है ऐसे ही आकाश एक ही होता है केवल यहां एकत्व को दिखा रहे हैं यहाँ जाति को दिखाना मुख्य बात नहीं है वहां एकत्व को दिखा रहे जैसे सत्ता भाव एक है बस जैसे वो एक है वैसे ये ए भी एक है बस इतना ही दिखा रहे इतनी साम्यता है ऐसा नहीं कि बहुत सारे आकाश हैं और सब में आकाशत्व है ये नहीं कहना चाह रहे केवल एकत्व को दर्शा रहे जैसे भाव एक है वैसे ही आकाश एक है बस इतना ही कहना चाह रहे यथा सत्ता खलु एका तथा आकाशो अपि एकः उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं जैसे सत्ता एक है उसी प्रकार आकाश भी एक है स्वरूपतो तो भेद अभावाच्य स्वरूप से निरवय होने से आकाश जो है अपने स्वरूप से निरवय है उसमें कोई अवयव नहीं है और भेद अभावाच्य उसका भेद भी नहीं कर सकते इसलिए वो एक है ये तो केवल ये जो भेद किया जाता है एक औपचारिक भेद होता है घटाकाश मठाकाश ये जो बोला जाता है ना वो जो भेद है वो केवल औपचारिक है व्यवहार के लिए मतलब जो घड़े में जितना अवकाश है वो घटाकाश कहेंगे घड़े के अंदर जो अवकाश दिखता है ना उसको कहेंगे घटा अवकाश और मठ मत का मतलब मकान जैसे ये मकान है इसमें जितना ये अवकाश है ये मठाकाश है ऐसा ये तो एक व... औपचारिक है प्रयोग के लिए व्यवहार के लिए जैसे बोलते ना घड़े में जितना स्थान है उतना आप डाल दो ना बर दो उसमें जितना स्थान है इसको कहेंगे घटाकाश भाई मकान में जितना जगह है उतना आप बर दो उसके अंदर कहना, कह, कहते ना व्यवहार ये तो व्यवहार के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं इसका यह अभिप्राय नहीं है कहने वाला ये नहीं कहना चाहता कि घड़े का आकाश अलग प्रकार का है और इस मकान का आकाश अलग प्रकार का है और बाहर रहने वाला आकाश अलग प्रकार का है ऐसा कहना नहीं चाहता कोई केवल ये तो व्यवहार के लिए व्यवहार चलाने के लिए ऐसा बोलते हैं बाकी आकाश एक ही है जैसे भाव एक है वैसे आकाश भी एक है ये कहना चाहते सूत्रार्थ सत्ता के समान भाव के समान भाव के समान आकाश का स्वरूप एक है भाव के समान यानी सत्ता सत्ता रूपी भाव के समान आकाश का स्वरूप एक है आप वाली बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है सत्ताया खलु एकत्वम तु अनुगत प्रतीतिया भवति कथम आकाशस्य एकत्वम एकत्व उच्यते आपने जो प्रश्न किया उसका समाधान आगे सूत्र में कर रहे हैं प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं सत्ताया खलु एकत्वम सत्ता में जो एकत्व है वो किस प्रकार है अनुगत प्रतीतिया भवति अनुवर्तन रूपी प्रतीति से होता है मतलब ये भाव है ये भाव है ये भी भाव है वहाँ जो अनुवर्तन प्रतीति है उससे एक प्रतीत तो होता है पर आकाश का ये एकत्व जो है वो किस प्रकार का है ये पूछा जा रहा है प्रश्न समझ में आ रहा है ना जैसे भाव एक है तो ये भी है आप भी है वो भी है वो भी है, वो भी है मैं भी हूँ इन सब में जो है जो है भाव है विद्यमानता मैं हूं मेरी विद्यमानता आपकी विद्यमानता उनकी भी विद्यमानता सभी विद्यमानताओं में एक रूपता है तो ये विद्यमानता जो है ये जो भाव है ये अनुवर्तन प्रतीति के कारण से है एक पर आकाश में किस रूप में यह प्रश्न है प्रश्नकर्ता का समझ में आ रहा है प्रश्न सूत्र बोलिएगा शब्द लिंग अविशेषात विशेष लिंग अभाच तो समाधान करते हैं शब्दलिंग अवशेषा विशेषलिंग अभाच यथा सत्ताया अनुगत अविशेषः अगत प्रतीतिलिंग अविशेष सन भिंग कहते हैं यथा जैसे सत्ताया अनुगत लिंगमस्त ये अविशेषः सत्ता का जो अनुभव होता है वो अनुगति प्रतीति के कारण से होता है यानी अनुवर्तन अनुवर्तन रूपी प्रतीति है जो आपने पीछे सत्ता को लेकर के जाना है वहाँ अविशेष है समान है समान भावेन लिंगम वो समान भाव से समान रूप से सब जगह एक जैसी प्रतीति होती है इस रूप में सत्ता को एक स्वीकार किया है तथे उसी प्रकार से आकाश से शब्दों पर आकाश का जो शब्द है वो भी अविशेष लिंग है समान है जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है जहां जहां शब्द है वहां वहां आकाश है जी क्या कहना चाहते आप अनर्थापत्ति करना चाहते नहीं आप ये बताइए आप अर्थापत्ति को अनर्थ अनर्थापत्ति कहना चाहते हैं नहीं इसमें व्याप्ति इस रूप में थोड़ा देखना है ये बोला जा रहा है जहां शब्द है वहां आकाश है यह कहना चाहते हैं यह कहना चाहते हैं बादल है तो बरसात होगी ठीक है हाजी हाँ तो, तो बरसात नहीं शब्द नहीं है तो आकाश भी नहीं है हाँ तो ठीक है ना जब शब्द ही नहीं है तो आकाश भी नहीं है उसमें कोई आपत्ति नहीं पहले मेरी बात मैं जिस बात को लेकर के समझाना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयत्न करना भाई जैसे बादल है तो बरसात होगी बादल नहीं है तो बरसात नहीं होगी जब आपने शब्द को ही नहीं माना है तो आकाश भी नहीं है शब्द नहीं है का मतलब शब्द है ही नहीं है तो आकाश भी नहीं है इस रूप में लीजिएगा ना आप ये ये नहीं कहे कि यहां शब्द नहीं है इसलिए यहां आकाश नहीं है वहां शब्द है इसलिए वहां आकाश है ये नहीं कहना चाह रहे हम लोग हाँ इस बात को समझना हाँ, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि शब्द है तो आकाश है अगर मान के चलते शब्द ही ना हो तो फिर आकाश भी नहीं है इस रूप में ये यही यही तो मैं अनर्थापत्ति कहना चाह रहा हूँ उसको वो ये? वो अनर्था, उसको कहते हैं अनर्थापत्ति <laughs> <laughs> क्या मेरी मैं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं आपका जो हाँ जी बोली हाँ आ, उसी को तो कहते हैं हमेशा ध्यान में रख के किया जाता है यानी मैं ये कहता भूख है तो भोजन कर लूंगा ठीक है ना तो भूख नहीं है तो भोजन नहीं करूंगा ये यहाँ तो ठीक है अर्थापत्ति ठीक है ना हाँ तो वहां क्योंकि वहां अनर्थापत्ति करता है ना व्यक्ति भाई वहां भूख नहीं है तो भी भोजन करता है ठीक है ना विशेष हो सामान्य जो भी है तो वहां पर वो तो वो अनर्थापत्ति कर रहा है ना बिना भूख के भोजन जो करता है वो दोषी दोषयुक्त है मतलब वास्तव में जो भोजन व्यक्ति करेगा जिसको वास्तव में भोजन की आवश्यकता है तो भूख होने पर ही भोजन की आवश्यकता है भूख ना होने पर जब भोजन करता है तो वो रोगी है रो, रोगग्रस्त होता है ना व्यक्ति तो वो अनर्थापत्ति है इसलिए अर्थापत्ति जो होती है वो देखकर के की जाती है हर जगह अर्थापत्ति लगाएंगे ना तो अर्थ का नर्थ हो जाएगा इसलिए अर्थापत्ति जो होगी वो उसी रूप में होनी चाहिए जो ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी हाँ तो अग्नि होगी लेकिन अग्नि नहीं है ये नहीं कैसा सर तो नहीं मैं वो उस रूप में कर रहा हूँ जिस रूप में मैं देखिए मे, मेरे अभिप्राय के अनुसार ही तो आप अर्थ लेना चाहेंगे ना आप अपने ढंग से अर्थ लेने लगेंगे तो फिर वक्ता किस लिए होता है, आपका ही नहीं है हाँ है उस रूप में मैं बोल रहा हूँ हाँ फिर तो तो देखिए वो उस रूप में मैं अर्थ लेना नहीं चाह रहा हूँ ना मैं इस रूप में लेना चाह रहा हूँ जब आप क्योंकि कोई द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए इस रूप में मैं ले रहा हूँ अगर कोई द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए किस में गुणों का अभाव नहीं नहीं मैं वही यही तो कहना चाह रहा हूं अगर आकाश है तो उसका भी कोई ना कोई शब्द तो होना चाहिए कारण रूप में बल रहे हमें क्या आपत्ति है लेकिन उसको ध्यान में रख करके मैं बोलना चाह रहा हूँ जब आप ऐसा अर्थापत्ति लगाना चाहते हैं तो इस रूप में अर्थापत्ति लगाइए जब शब्द ही नहीं है तो ठीक है आकाश भी नहीं है उस दृष्टि से मैं कहना चाह रहा हूँ पकड़ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं जब आप शब्द को ही नहीं माने तो ठीक है आकाश नहीं है क्योंकि कोई द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण होना चाहिए जब आपने गुण को ही नकारा है बे उसका मुख्य गुण है उसी को नकार दिया तो क्या मतलब होता है वो तो सब बाद, बाद की बात है तो तो हाँ। सिद्धि तो तो तो तो तो सिद्ध नहीं कर सकते वो उसका मुख्य गुण है ना उसके बिना वो सिद्धि नहीं हो सकता उस आकाश एक है वो बाद की बात है पहले आकाश को तो सिद्ध करो आकाश सिद्ध हो जाए तब वो बाकी सारे गुण सिद्ध हो जाएंगे उसके जब आपने शब्द कोई नहीं माना है तो फिर तो आकाश नहीं है ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है जब आपने शब्द गुण को ही नकार दिया उस स्थिति में कहना चाह रहा हूं ठीक है चले हम आगे तो ये कहना चाह रहे हैं शब्दों भी लिंग अविशेष शब्द भी अविशेष लिंग यानी समान लिंग है आकाश का मतलब जहां जहां शब्द आपको दिखाई देगा वहां वहां आकाश है जैसे सत्ता के बारे में कहा वैसे आकाश के बारे में कहना चाह रहे तथा विशेष लिंग अभावात् दूसरी बात कह रहे हैं शब्दात भिन्न लिंग से शब्द से भिन्न कोई ऐसा लिंग नहीं है जो आकाश को सिद्ध कर सके इसलिए कह रहे हैं शब्दात भिन्न लिंग से अभाव शब्द से भिन्न और कोई लिंग का ना होने से तस्य तकत्व अखंड केवलत्व ची इसलिए उस आकाश का एकत्व है अखंडत्व है केवलत्व है नहीं ही काल भेदेना देशभेदेना शब्द भिन्न गुण से वर्तमान काल से देशभेद से शब्द से भिन्न गुण का वहाँ कोई वर्तमानत्व है मतलब काल से से अजी हाँ एक मिनट ये कहते नहीं काल भेद न देशभेदेना शब्द भिन्न गुण से वर्तमान अस्त कालभेद से देशभेद से शब्द से भिन्न गुण का वहाँ ना नहीं है सकृत व गुणम गुण मिश्रणम का मतलब एक साथ एक साथ ऐसा कोई गुण नहीं उसके साथ में यानी शब्द के साथ में ऐसा कोई ऐसा गुण नहीं है कि भाई ये शब्द आ, है इस शब्द के साथ और कोई गुण हो एक साथ बहुत सारे गुण विद्यमान हो ऐसा नहीं है स्पष्ट हो रहा है तो दो हेतु दिए हैं शब्द का शब्द का लिंग जो है अविशेष रूप से शब्द सर्वत्र विद्यमान होता है और शब्द से भिन्न और कोई लिंग विद्यमान ना होने से ये दो लिंग, दो विशेष हेतु है दिए हैं आकाश को सिद्ध करने से सिद्ध करने के लिए हाँ जी हाँ जीतु ये कहना चाहते हैं कालभेद का मतलब है समय का देश देशभेद से स्थान का मतलब ये कहना चाहते हैं काल कालभेद से देश देशभेद से अलग अलग गुण वहां सिद्ध हो जाए वो नहीं हो सकता यानी जैसे मठाकाश है और घटाकाश है ये स्थान स्थानभेद से बताना चाह रहे हैं स्थानभेद से अव, अपने आकाश का भेद होता हो अलग अलग आकाश होता हो ऐसा नहीं अथवा समय भेद से आकाश अलग अलग होते यानी मैं वर्तमान में अलग आकाश देख रहा हूँ भूतकाल में अलग आकाश को देखा भविष्य काल में कोई अलग आकाश देखूंगा ऐसा भी नहीं हो सकता न काल वेद से और न देशभेद से आकाश में कोई अंतर नहीं आता नहीं वो तो अलग बात है वो तो है ही इसमें नहीं काल भेदे ना देशभेदे न शब्द भिन्न शब्द भिन्न गुणस्य से वर्तमान शब्द से भिन्न किसी और गुण का वर्तमानत्व नहीं है वहां पर आकाश में मतलब जब आपने शब्द को स्वीकार नहीं किया किया तो कोई आपत्ति नहीं है ना करने पर की बात हो रही है कि और गुण नहीं है का मतलब ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि शब्द को तो आप हटा दीजिए फिर और कोई गुण आप लेंगे उसको आप लिंग बनाएंगे ऐसा कोई ऐसा गुण नहीं है जो जिस गुण को आप उसका लिंग बना सकते पकड़ में आ रहा है पंक्ति को आप देखिएगा ना ये जो कहना चाहते हैं शब्दात भिन्न लिंग से शब्द से भिन्न लिंग का अभाव होने से यानी ऐसा शब्द से अलावा और कोई लिंग ऐसा और कोई गुण नहीं है जो आकाश को सिद्ध कर सकता हो पकड़ में आ रहा है उसी बात को लेकर के चल रहे सूत्रार्थ आकाश का शब्द लिंग सर्वत्र एक समान होने से आकाश का शब्दलिंग सर्वत्र एक समान होने से और शब्द से भिन्न और शब्द से भिन्न अन्य गुण का अभाव होने से आकाश का एकत्व तो सिद्ध होता है आकाश का एकत्व सिद्ध होता है ठीक है अगला सूत्र इसी को पूर्ण करने वाला है बोलिए तद तदअनुविधात एक पृथक इति तो कहते हैं तदु विधा आकाश से यद तरविधा असरनाद अभी तक अकपृथ यथक् अति तो कह रहे हैं आकाशस्य यदि से आकाश का जो एकत्व है तस्य उस एकत्व के अनुसार उसका अनुसरण करने वाला एक, एक अपि अस्ति पृथ्वी अस्त एकथक् विद्यम है ही एक पृथ्व उस एकत्व का अनुसरण एक भी करता है दूसरा गुण यत्र एकत्वम तत्र एक अपि यकृथ इति जहां एकत्व है वहां एक पृथत्व भी विद्यमान रहता है इस व्याप्ति के कारण से समझ में ये करना है आपको आकाश एक है ठीक है ना तो उसमें एकत्व की सिद्धि होती है एक है आकाश एक है ये सिद्ध है ना तो जब एक है तो उसके साथ में एक पृथक्व भी सिद्ध होता है पृथक्व भी एक गुण है ना तो एक पृथक्व भी उसके साथ साथ रहेगा पृथक का मतलब है वो अन्य से पृथक करता है ना अन्य पदार्थ से पृथक् गुन, चौबीस गुणों में पृथकत्व को भी आपने पढ़ के आया ना पृथक्व क्या है वो दूसरे से अपने को अलग करता है यह है पृथकत्व तो उसके साथ में पृथकत्व गुण भी विद्यमान रहेगा एक पृथक का मतलब जहां एक संख्या है तो वहां जो पृथकत्व है वो कैसा पृथकत्व है एक पृथक है ऐसा एक संख्या से युक्त पृथक है ऐसा हाँ वो उसमें एक पृथक्व होगा हा नहीं पृथक होगा वो कैसा पृथक होगा मतलब दूसरों से पृथक है तो उसमें जो पृथक गुण है वो किस रूप में है? एक पृथक के रूप में विद्यमान है एक है ना पृथक वहां दो थोड़े है तो दो पृथक भी है ना जैसे कोई एक पदार्थ से दो अवयव अलग हो गए ठीक है ना तो वो पृथक है दो दो पृथक्व है वहां पर तीन अलग है तो तीन पृथक हो गया मतलब विभाग होने के बाद अब पृथक हो गए ना इससे विभाग तो हो गए हम मान रहे विभाग गुण भी हो गए वहां पर विभाग गुण भी आएगा विभाग भी उन सब में आएगा एक पदार्थ से जितने अलग हो गए उन सब में विभाग गुण भी रहेगा और पृथक तो गुण भी रहेगा बहुत सारे गुण रहेंगे ना उसमें क्या आपत्ति है पृथक अलग चीज विभाग अलग चीज हाँ जी विभाग भी स्वीकार कर रहा हूं विभाग तो है विभाग होने के बाद अब उससे वो पृथक हो गए ना ये मैं कहना रहा गुण तो है ना वहां पर पृथक् गुण विभाग होते विभाग होते ही वहां पृथक गुण भी आ जाएगा जब एक है तो तब पृथक गुण तब था ही नहीं जब विभाग हो तो विभाग गुण आ गए उससे अब विभाग गुण आ गए तो अब इससे ये अलग है तो पृथक भी है उसको पृथक पृथक कहेंगे तो पृथक्व गुण भी उसके अंदर विद्यमान है ये कहा जाएगा ठीक है इस रूप में एक पृथकत्व है आकाश में यानी एकत्व भी है और एक पृथकत्व भी है मतलब पृथकत्व किस प्रकार का पृथकत्व है तो एक पृथक उसको कहेंगे ऐसा आकाश किसी से पृथक नहीं हो रहा है मतलब आकाश एक है ठीक है ना तो उसमें एकत्व गुण है अभी ये एक किसी और पदार्थों से अलग है मतलब आत्मा से अलग है किसी भी से अलग कह सकते किसी भी पदार्थ से तो उससे अलग होने से इसमें पृथक गुण भी आएगा ना ये कहना चाह रहे आप आप ये समझ लीजिएगा इसमें पृथकत्व गुण है एकत्व होते ही उसके अंदर पृथकत्व भी रहता है ऐसा समझ लीजिएगा सूत्रार्थ पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा हाँ जहां भाष्य को पूछिएगा दोबारा बोलू आकाशस्य से एकत्वम आकाश का जो एकत्व है तस्य तुविधानात उस एकत्व के अनुविधान यानी एकत्व का अनुसरण करने वाला अनुसरणात् को कोला है अनुविधानात को ही अनुसरणाथ कोला है यानी उस एकत्व का अनुसरण करने वाला एक पृथक्त्व अपि एक पृथक्त्व भी तस्य एकत्व अनुसरति उस एकत्व का अनुसरण करता है अर्थात जहा एक वहां वहाँ पृथक्व भी रहता है ये इसका अभिप्राय एक अनुसरति ही एक पृथक्व जो है उस एकत्व का अनुसरण करता ही यत्र तत्र एक ये अपि अपनी इति, जहां एकत्व है वहां पृथक्व भी अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है ये व्याप्ति नहीं है मतलब जहाँ एकत्व है वहाँ पृथकत्व भी रहेगा ये कहना चाहते हैं। हाँ एक, एक पृथकत्व वायु तो अनेक है हाँ पर आकाश आ, एक ही है इसलिए उसमें एकत्व सिद्ध करने के लिए तत्वम भावेना कहकर के समझाया है अगर वायु भी एक ही होता तो केवल द्रव्यत्व नित्यत्व वायु ना व्याख्याते इतना कह करके समाप्त हो सकता था प्रसंग पर समाप्त नहीं किया है उसको समाप्त ना करके वायु के अनुसार वो द्रव्यत्व नित्यत्व तो है लेकिन वायु से भिन्न एक इसमें एकत्व भी है जो वायु में नहीं है तो उस एकत्व को समझाने के लिए तत्वम भावेना सूत्र से समझाया फिर शब्द लिंग अविशेषाद विशेष लिंग अभावाच इससे भी उसके एकत्व को स्पष्ट किया है और अंत में फिर कहा जहां एकत्व है वहां एक पृथकत्व भी रहता है ये भी बात कही है ऐसा जी पृष्ठ संख्या छ अच्छा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथक्व भी विद्यमान रहता है एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथक्त्व भी रहता है जी क्या मेरी इच्छा पूर्ण हुई अच्छा वो तो वो नहीं है वो ये कहना चाहते हैं मैंने कल बोला था ना कि कल इस पाद को पूरा कर लेते इस आने को तो इस दृष्टि से वो बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा पूर्ण हो गई होगी ना जब स्वामी दयानंद सरस्वती की इच्छा पूर्ण हो सकती है, है तो मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होगी हाँ जी अब पूछिएगा हाँ जी जब हाँ जी उस समय, तो, तो, हाँ तो समय आपके नकार तो, है।, तो है इस दुई को आपने दुई बना करके ने, तो मतलब किस प्रकरण में मैंने बोला होगा मेरे को तो याद नहीं आ रहा फिर इसको एक बार और देख लीजिएगा किसका आप दो टिप्पणियों में कौन सी टिप्पणी कहना चाह रहे तो हाँ जी हाँ जी हाँ अपर गुणम ये द्रव्याणी द्रव्यांतरम आराम गुणाश्च गुणांतरम ठीक है जी गुणा अपर तो ये कह रहे हैं अंत्य अवयवी गुणान द्वित्व द्विपृथर परत्व अपरत्वादीश अपरत्वा गुणान परि त्यज्य तो इनसे आप क्या कहना चाह रहे मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने द्विपृथ को निषेध किया ऐसा याद नहीं आ रहा है तो किस प्रसंग में मैंने कहा हाँ जी द्वित्व अलग है अलग अलग अलग है है है नहीं मैं मेरे को याद नहीं द्वित्व है द्वीपत्व है ऐसा अर्थ किया है। फिर तो आपने बताया था कोई दो में जो रहता है हाँ, तो तो नहीं दो में रहने वाला द्विपृथक है नहीं द्वित्व है हाँ जी हाँ। याद नहीं आ रहा है मैं क्या बोला होगा उस समय अभी अभी इसको देखेंगे अभी इसकी व्याख्या मैं कर लेता हूं ये क्या कहना चाहते हैं अंत्य अवयवी गुणान अंतिम अवयवी जो गुण है एक तो द्व बता है पर और दूसरा द्विपृथक बताया परत्व बताया अपरत्व बताया ये गुण इन गुणों को छोड़ करके ऐसा वो कहना चाह रहे हैं पर। हाँ जी द्वित्व से दो, दो बोला था। हाँ, से दो हाँ। से दो नहीं द्वित्व और दो पना एक ही चीज है <laughs> क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है ना मैंने क्या कहा होगा इतने दिन हो गए मैं, मैंने क्या बोला है मेरे को पता नहीं है लेकिन द्वित्व और दो पना एक ही चीज है ना नहीं, नहीं। को ही बोला था हाँ और द्वी को अलग करा था। द्वी मतलब नहीं अगर द्वी का मतलब दो संख्या हाँ, दो संख्या ठीक है और मतलब दो पना तो दो हाँ वो अब मेरे को ये, ये हो सकता मैंने जो कहा होगा जो दो संख्या है उसमें द्वित्व रहता है वो ये अलग ठीक है दो अलग चीज है और दित्व अलग चीज है ये तो है ये बोला होगा मैंने अगर ऐसा बोला हो तो तो तब तो ठीक है ऐसा ठीक बोला उसमें समस्या, उस समस्या नहीं है और किसमें समस्या फिर इसमें क्या है? जैसे है, हाँ हाँ तो ठीक है द्वीपत्व अलग मान लीजिए मेरा कोई आपत्ति नहीं है अच्छा ठीक है यानी द्वित्व तो है ये एक गुण और द्वि भी एक संख्या होने के कारण से वो भी एक गुण है ये हो सकता उस समय मैंने ऐसा अर्थ किया होगा जैसे द्वित्व एक एक गुण है और द्वि संख्या एक अलग गुण है और पृथकत्व तो एक अलग गुण है ऐसा अर्थ किया होगा ठीक है ना अगर ऐसा भी अर्थ करे तो कोई आपत्ति नहीं है तो नहीं भाष्य क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति का द्वित्व भी ठीक है द्विपृथक भी ठीक है और द्वि संख्या अलग है और पृथकत्व भी अलग है ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं हाँ जी तो तो संख्या तो तो हाँ हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ उससे अगर मान लीजिए इसका ये भी अर्थ मैं करू द्वित्व एक, एक गुण है द्वि दूसरा गुण है और पृथक तू तीसरा गुण है ऐसा भी अगर कोई करता है तो कर सकता है हो सकता है मैंने उस समय यह अर्थ किया होगा द्वि द्वित एक गुण और द्वि दूसरा गुण और पृथक तू तीसरा गुण ऐसा अर्थ किया होगा किया। आ, ऐसा किया होगा ठीक है कोई बात नहीं ठीक है हो गया आपका जी हाँ जी अंत्य अवयवी गुणान अंत्य अवयवी गुणान का मतलब है जो ये प्रसंग जो आया है ना द्रव्यान द्रव्यांतर आरभ गुणाश्च गुणांतरम द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं और जो द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न किए हैं जो उत्पन्न हुए द्रव्य है वो अंतिम द्रव्य है उसके आगे और कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है उसके अंदर जो गुण होंगे उन गुणों की चर्चा है पर हाँ, द्रव्य के अंदर जो गुण होंगे ना मान लीजिए एक अंतिम द्रव्य उत्पन्न हुआ है मान लीजिए घड़ा उत्पन्न हो गया अब घड़े से कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता मान करके चलते हैं अब उस द्रव्य के अंदर उस घड़ा रूपी द्रव्य में क्या गुण हो सकते हैं उन गुणों की चर्चा है यहां पर हाँ जी ठीक है नहीं जो अंतिम दो द्रव्य होंगे तो उसमें दो संख्या भी रहेगी ना इस रूप में दित्व उन दो संख्या में दिव्यु रहेगा दो संख्या में का मतलब है उस जो दो द्रव्यों के आश्रित दो संख्या है उन दो द्रव्यों के आश्रित दित्व भी रहेगा हम्म नहीं नहीं एक नहीं कर रहे हम दो द्रव्य है दो द्रव्यों के समुदायों में दो संख्या रहेगी ना मतलब ये एक है और ये दो दो है दोनों को दो द्रव्य तो दो संख्या इन रहेगी ना उसमें भी रहे हाँ तो दिव भी रहेगा उसमें क्या दिक्कत है पृथक तो भी रहेगा उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ जी परिस्थिति है कि जैसे मैं एक हूं ठीक है ना तो एक संख्या है मुझ में एक संख्या है ना और एकत्व भी है है ठीक ना ऐसे ही मेरे साथ में दूसरा खड़ा हो गया अब हम मैं एक नहीं रहा दो हो गए तो दोनों में दो संख्या है ठीक है और द्वित्व भी है उसमें तभी अलग अलग होंगे तभी तो दितु रहेगा उसमें देखिए अगर आप दोनों को एक बनाएंगे तो एकत्व रहेगा ना फिर दु संख्या दो संख्या तभी होगा जब दो द्रव्य मानेंगे जब दो द्रव्य मानेंगे तो वहां दो संख्या आ जाएगी तो दो संख्या गुण उसके अंदर है उस द्रव्य में और दितु भी है उसके अंदर ऐसा ये मैं कहना चाह रहा हूं ठीक है हाँ जी हो गया आपका ओंकार ओ सबको प्रणाम हाँ जी